श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यानबे उन्नीस सितम्बर अट्ठारह सौ चौरासी गृहस्थ आगे बढ़ो अभ्यास योग अब श्री रामकृष्ण मुखर्जियों से बातचीत कर रहे हैं महेंद्र उनमें बड़े हैं व्यवसाय करते हैं किसी की नौकरी नहीं करते छोटे प्रियनाथ इंजीनियर से अब उन्होंने कुछ धनोपार्जन कर लिया है अब नौकरी नहीं करते बड़े भाई की उम्र 35-36 के लगभग होगी उनका मकान केडेटी मौजे में है कलकत्ते के बाग बाजार में भी उनका अपना मकान है श्री रामकृष्ण सहासी, कुछ उद्दीपना हो रही है यह देखकर चुप्पी न साध जाना बढ़ जाओ चंदन की लकड़ी के बाद और फिर चीज़ें हैं चांदी की खान सोने की खान प्रिय सहास्य जी पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं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 कुछ महाप्रभु के गुण कीर्तन सुनना चाहता हूँ श्री कृष्ण कीर्तन गाने लगे कीर्तन के समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण गोस्वामी जी से कह रहे हैं यह तो आप लोगों के ढंग का हुआ लेकिन अगर कोई शाक्त या घोसपाड़ा के मत का आदमी आ जाए तो मैं दूसरे ढंग के गाने गाऊँगा यहाँ सब तरह के आदमी आते हैं वैष्णव शाक्त करता वेदांतवादी